शिव पुराण रुद्ध संहिता लोकालोक पर्वत उसके चारों ओर का उप और मानस आदि सरोवर उसके सुंदर बाहरी विषम स्थान हुए सारे वर्षा चल उसके चारों ओर के पास बने और नीचे के लोगों के निवासी उस रथ का तल भाग हुए देवासी देवासीदेव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और ब्रह्मदेवात ओंकार उन ब्रह्मदेव का चाबुक हुआ अकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया मंद्राचल पार्श्वभाग का दंड हुआ शैलराज हिमालय धनुष और स्वयं नागराज शेष उसकी प्रत्यंचा बने श्रुतिरूपिणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण के नोक बने उन्हें चारों वेद उस रथ में जूतने वाले चार घोड़े कहे जा गए इसके बाद शेष बची हुई जूतियां उन अश्वों की आभूषण हुई विश्व से उत्पन्न हुई ने सेना का रूप धारण किया वायु बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य मुख्य ऋषि वाहवाहक हुए मुनीश्वर अधिक कहने से क्या लाभ मैं संक्षेप में ही बतलाता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तु थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु के आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ सामग्री का निर्माण किया था सनत कुमार जी कहते हैं महर्षि इस प्रकार के महान दिव्य रथ में जो अनेक विध आश्चर्यों से युक्त था वेद रूपी अश्वों को जोड़कर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो विष्णु आदि देवों के सम्माननीय एवं त्रिशुल धारण करने वाले हैं उन देवेश्वर की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी उन्हें उस रथ पर चढ़ाने लगे तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेव में शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए उस समय ऋषि देवता गंधर्व नाग लोकपाल और ब्रह्मा विष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे थे गान विद्या विशारद अप्सराओं के गण उन्हें घेरे हुए थे सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा हुई लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रस पर शिवजी चढ़ ही रहे थे कि वेद सम्भुत वे घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े पृथ्वी में भूकंप आ गया सारे पर्वत जगमगाने लगे सहसा शेषनांग शिवजी का भार न सह सकने के कारण आतुर हो काप उठे तब उसी क्षण भगवान धरनी धरने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रस के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठाया परंतु नंदेश्वर भी रथारूढ़ महेश के उस उत्तम तेज को सहन न कर सके अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। ने आज्ञा से हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर उस रथ रथ को खड़ा किया तदनंतर महेश द्वारा अधिष्ठित उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जुते हुए मन और वायु के समान वेगशाली द्वेद में अशुओं को उन तपस्वी दानवों के आकाशस्थित तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया तत्पश्चात लोगों के कल्याणकर्ता भगवान रुद्र देवों की ओर दृष्टि पार करके कहने लगे सूर्यश्रेष्ठों यदि तुम लोग देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक प्रसुत्त की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे तभी मैं उन असुरों का संहार करूँगा क्योंकि वे दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं अन्यथा उनका वध असंभव है